को धारणा स्थल पर लगाकर सर्वव्यापक निराकार परमात्मा की भावना रखते हुए स्वयं आत्मा को भी निराकार एकदेशी देशी स्वीकारते हुए स्वयं को सर्वव्यापक परमात्मा में डूबा हुआ निमग्न देखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे श्वास करें <clears> o <throat> um. um. um. समुपस्थित सजनों कठोपनिषद की छठी वली के नवे श्लोक को हमने कल देखा जिसमें यमाचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति ये जान लेते हैं परमात्मा का स्वरूप सामने नहीं रहता और वो चक्षु से नहीं दिखाई देता ज्ञानेन्द्रियों से नहीं दिखाई देता और साथ ही वो हृदय से श्रद्धा से अपने को समर्थ कर लेते हैं और मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को भी समर्थ कर लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं अमृतत्व को पा लेते हैं परमात्मा के ठीक ठीक स्वरूप को जानने की बात नवे श्लोक में कही गई थी और परमात्मा का ठीक स्वरूप जान करके आगे क्या स्थिति बनती है उसको अगले श्लोक में 10वें श्लोक में कहते हैं यदा पंचावतिष्ठन्ते ते मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टे माहु परमा गति मनुष्य की शरीर में जो परम गति है सर्वश्रेष्ठ गति स्थिति है वो क्या है उसको बता रहे हैं यदा पंच ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते मनसा सह जब पांच ज्ञान अर्थात पांच तरह के ज्ञान जो पांच ज्ञानेन्द्रियों से होते हैं यदा पंच ज्ञानी अवतिष्ठे मनसा सह जब पांचों ज्ञानन्द्रियां मन के साथ में ठहर जाती हैं अभिप्राय यमाचार्य का यह है कि जब ज्ञानेन्द्रियां अपने अनुरूप नहीं चलती स्वयं स्वच्छंदता से नहीं चलती वो मन के अनुरूप चलती हैं। सामान्यतया विषय के उपस्थित होने पर हमारी इंद्रिय उस ओर आकर्षित होती है और जब इंद्रिय विषय की तरफ आकर्षित होती है तो मन भी इंद्रिय के साथ में जुड़ता है अर्थात तो वो भी विषय की तरफ प्रवृत्त हो जाता है और आत्मा उन विषयों का उपभोग करने लगता है सांसारिक अवस्था में भोग की अवस्था में स्थिति इस प्रकार की रहती है विषय इंद्रियों को आकर्षित करते हैं इंद्रिया मन को आकर्षित अपनी ओर खींच लेती हैं और मन के अनुरूप फिर आत्मा बन जाता है बुद्धि वैसी ही बन जाती है और व्यक्ति भोग के अंदर ही प्रवृत्त रहता है लेकिन यहां जिस स्थिति का वर्णन किया जा रहा है वहां उसे तोड़ दिया है जिस योगी ने जिस साधक ने उसकी ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ में रहती हैं, अर्थात मन जैसा कहता है उसके अनुरूप वो इंद्रियां उन उन विषयों का उपयोग करती है बुद्धि से जैसा निश्चय हुआ ठीक ठीक निश्चय हुआ उसके अनुरूप मन अब इंद्रियों को प्रेरित करेगा और व्यक्ति वो योगी वो साधक उन, -उन विषयों के साथ में उपयोग के लिए संपर्क करेगा इसकी तुलना हम योग दर्शन की योगदर्शन के एक अंग प्रत्याहार के साथ में करें मैषि पतंजलि वहां कहते हैं स्विषया संप्रयोगे चित्त से स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः जब इंद्रियां अपने अपने विषयों का सेवन नहीं करती उधर उस ओर आकर्षित नहीं होती और चित्त स्वरूपानुकार इव वो चित्त के जैसी ही हो जाती है चित्त के अनुरूप हो जाती है मन के अनुरूप हो जाती है उसे प्रत्याहार कहते हैं बिल्कुल वही बात यहां कही गई कि जब पांच ज्ञानेन्द्रियां यानी पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानियां मन के साथ में ठहर जाती हैं स्थित हो जाती हैं और इसके साथ साथ महर्षि दयानंद ने और शंकराचार्य जी ने यह जोड़ा है कि ऐसा मन जब आत्मा के साथ में परमात्मा के साथ में जुड़ जाता है उससे संयुक्त हो जाता है इंद्रिया मन के साथ में स्थित हो गई और मन आत्मा में लग गया परमात्मा में लग गया उस स्थिति में यमाचार्य एक परम गति को परम स्थिति को बता रहे हैं मनुष्य के शरीर में सर्वोत्कृष्ट स्थिति क्या होती है तो जब जानेंद्रियां मन के साथ में युक्त हो जाती हैं यह एक बात कही और दूसरी बात आगे कही बुद्धिश्च न विचेष्टते और बुद्धि भी जब उसकी विचेषता नहीं करती विचेष्टते का मतलब है विशेष रूप से चेष्टा नहीं करती चेष्टते मतलब चेष्टा करती है विचेषते का मतलब विशेष रूप से चेष्टा करती है और ना आगे जोड़ दिया जब उसकी बुद्धि विशेष रूप से चेष्टा नहीं करती जब हम भौतिक जगत में सांसारिक स्थिति में जीते हैं तब हमारी बुद्धि विशेष रूप से चेष्टा करती है अर्थात भिन्न भिन्न विषयों में जाती है इधर उधर लगती रहती है वृत्तियां बहुत अधिक उठती हैं विचिष्टते का एक अर्थ और किया जाता है वी का मतलब है विपरीत विचिष्टते का मतलब है विपरीत चेष्टा करना और न विचेष्टते, यदा बुद्धिश्च न विचेष्टते, जब उसकी बुद्धि विपरीत चेष्टा नहीं करती अर्थात बुद्धि अनुकूल ही सोचती है मैसे दयानंद ने इसका अर्थ किया कि जब बुद्धि अपने ज्ञान के अनुरूप चलती है बुद्धि अपने ज्ञान के अनुरूप चलती है जैसा ज्ञान होता है वैसा ही वो व्यक्ति निर्णय करता है वैसा ही अंदर से रहता है सामान्य स्थिति में हम अपने को देखेंगे तो जो हमारा ज्ञान कहता है वैसा निर्णय हम नहीं करते निर्णय हम कुछ और करते हैं ज्ञान हमारा कहता है यह ठीक है लेकिन हम निर्णय करते हैं गलत का भी यह जानते हुए भी कि यह ठीक है हम निर्णय गलत करते हैं लेकिन यह जो स्थिति बताई गई है मनुष्य की परम गति वहां वो अपने ज्ञान के अनुरूप ही चेष्टा करता है बुद्धि विपरीत चेष्टा नहीं करती और यही सबसे ऊंची स्थिति है तम आहू परमाम गतिम मनुष्य के शरीर में अगर सर्वश्रेष्ठ स्थिति है तो वो ये है अन्य अनेक उत्कर्ष मनुष्य शरीर में हो सकते हैं शरीर का ज्ञान का पद का प्रतिष्ठा का धन का अन्य विभिन्न वैभव हो सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यमाचार्य की दृष्टि से मनुष्य की परम गति तो वही है जब इंद्रियां मन के साथ में युक्त हो जाए और बुद्धि विपरीत चेष्टा ना करे ज्ञान के अनुरूप ही चले यह परम गति बताई गई है योगियों की स्थिति बताई और इसको यह योग की स्थिति है अगले श्लोक के अंदर कहा ताम योगम इति मन्यन्ते यह जो स्थिति कही गई इसी को योग कहा गया है योगश्चित वृत्ति निरोधक जाकर के यही इसी स्थिति में पहुंचेगा प्रत्याहार के बाद में जब बुद्धि की विचेषता समाप्त तो हो जाएगी वृत्तियां समाप्त तो होंगी उसे ही योग कहते हैं तो गैरवें श्लोक में कहा ताम योगम इति मन्यंते उसी को योग कहा गया शंकराचार्य यहां इसकी विचित्रता बताते हैं कहते हैं कि इंद्रियां विषयों से अलग हुई हैं अर्थात तो वियोग हुआ है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 लौकिक भोगों को भोगते हुए जब हम हर्ष का अनुभव करते हैं विशेष हर्ष का अनुभव करते हैं ये प्रमत्त स्थिति है हम अपने को समझदार समझते हुए सांसारिक विषयों को भोग रहे हैं लेकिन ये हर्ष की अधिकता ही प्रमत्त अवस्था है पागलपने की अवस्था है जब हम इन हर्षों के प्रति सांसारिक सुखों के प्रति लग जाते हैं तो हम अपने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 और बुद्धिश्चन विचे थे बुद्धि भी जब विपरीत चेष्टा नहीं करती यहां भी स्थिरता की बात कही गई और ग्यारहवें श्लोक में भी स्थिराम इंद्रिय धारणाम ये इंद्रियों की धारणा स्थिर हो जाती है ये बात कही गई लेकिन फिर भी योग का स्वरूप बताते हुए कहा योगो ही प्रभाव्य योग।, योग तो प्रभाव और अप्यय चलने वाली स्थिति है संसार में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 जैसे कि मन को बिल्कुल निश्चेष्ट कर दिया गया हो योग को इसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन यमाचार्य कहते हैं योगो ही प्रभाव्योग योग में तो प्रभव और अप्यय उत्पत्ति और विनाश सतत होगा